रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का प्यार भरा नमस्कार मित्रों इस समय आप सुन रहे हैं हिंदी कथा साहित्य का कार्यक्रम बोलती कहानिया सन 2007 में भारत और अमेरिका के कुछ मित्रों के पारस्परिक सहयोग से इस कार्यक्रम के बीच सुनो कहानी नाम से पड़े थे आरंभ में प्रसारित हुई मुंशी प्रेमचंद की क्लासिक कहानियाँ बाद में प्रेमचंद की पहली ऑडियो बुक के रूप में दिल्ली के हिंदी उगम प्रकाशन से लोकार्पित हुई यह किसी भी संस्था या समूह द्वारा निर्मित और प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद की कथाओं की पहली ऑडियो सीडी थी एक दशक से निरंतर जारी इस लोकप्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा प्रयास आपको हर सप्ताह एक अनूठी कहानी सुनाने का है कहानी नई पुरानी छोटी बड़ी अनजान या अति प्रसिद्ध कैसी भी हो सकती है भारतीय और प्रवासी मौलिक और अनुदित हर प्रकार की कहानियाँ इस कार्यक्रम में बिना किसी भेदभाव के सुनाई जाती रही है इसमें बाल साहित्य व्यंग्य लघु कथा आदि विधाओं से लेकर उपन्यास अंश साहित्यकारों की जीवनी तथा क्रांतिकारियों की दयाड़ी तक बहुत कुछ सम्मिलित है यदि आप एक लेखक वाचक संयोजक प्रस्तुतकर्ता या किसी अन्य रूप में इस कार्यक्रम में सहयोग करना चाहते हैं, तो कृपया रेडियो प्लेबैक बैक इंडिया की टीम से संपर्क कीजिए आइए सुनते हैं आज की कहानी India. दोस्तों मन का मौसम बहुत अजीब होता और जब बहुत बारिश हो रही होगी तो कहेंगे यार थोड़ी धूप निकल आती तो मजा आ जाता बहुत खुशी होगी तो कहेंगे यार बहुत सारी खुशियां मिल गई अब थोड़ी उदासी चली है, और नहीं तो खुद ही खुद उदास हो लेंगे और जब बहुत दुख होगा उदासी होगी तब कहेंगे यार खुशियां हमसे रूठ गई हैं मन का मौसम ऐसा ही होता है दोस्तों बहुत अनोखा अलबेला अद्भुत एकदम हम जो कुछ सोच भी नहीं सकते मन की दुनिया उससे कहीं आगे जाती है उससे कहीं आगे सोचती है आज हमारा भी मन है कि हम आपको एक कहानी सुनाए कौन सी कहानी कहानी का नाम है रंग और इससे लिखा है मनु बेतखलुस ने आइए सुनते हैं कल ऑफिस में लंच करते समय उन्होंने कहा था मनु यार कम से कम से हाथ तो धुले, धुले तो है मैंने कहा पर उंगलियों पर हल्का गुलाबी रंग और कहीं एक शोक आसमानी रंग नजर आ रहा था तो ये क्या है ये तो रंग है हाथ तो धो चुका हूं पर ये नहीं छूट रहे है आप ही बताओ क्या करूँ दोबारा हाथ गीले करके स्लेब के उल्टी तरफ खुरदरी जगह पर जोर से रगड़ ले सब छूट जाएगा मैंने उनके कहे पर अमल करना शुरू किया पर जाने क्यों इन शोक रंगों को जोर से रगड़ने की हिम्मत हाथों को ना हुई कुछ देर वो मेरा इंतजार देख के बोले एक मिनट का काम है बस पर तू ही नहीं चाहता जी शायद मैं ही नहीं चाहता आप चाहें तो मेरे बिना अकेले लंच कर सकते हैं धन्यवाद शुक्रिया मेहरबानी ये थी नन्ही सी कहानी जिसका नाम था रंग और इसे लिखा है मनु बे तखलुस ने मैं हूं पूजा अनिल आपसे फिर इसी तरह कहीं मुलाकात होगी तब तक नमस्कार